दोहावली भगवान की बाल लीला बाल विभूषण बसन भर धूर धूसरित यंग बाल करत, बाल रघुबर सब संग अनुदिन अवध बधावे नितनव मंगल मोद मुदित मात पित लोग लख रघुबर बाल विनोद राजय राज कौशल पालक बाल जान पान चर चरित बगुन सुमंगलमाल ललित लीला ललित ललित, ललित रूप रघुनाथ ललित बसन भूषण ललित ललित अनुज सुसार सतुस समन शुभना सुमिरत दशरथ सुवन सब पूजय सब मन काम भालक पहल पाल सेवक पाल कृपाल तुलसी मन मान सब सत मंगल मंजुमरा भगत भूमि भू सुर सुर भे सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटही जग जाल निज इच्छा प्रभु अवतरयी सुरमि गोद्रिजलाघ सगुन उपासक संगत रहोक्ष सब त्याग प्रार्थना परमानंद कृपायतन मन पर पूर्ण काम प्रेम भगत अन् पायने देहुहम श्री राम भजन की महिमा भारी मथे घृत हो बरु। ते बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत तेल हरिमाया कृतदोष गुण हरि भजन न जाय राम सब काम तजी मन जो चेतन कह जड़ जड़ ही ही चेतन्य। ही जीवते धन्य रघुबेर प्रतापु तरे पाखान से मति मंद जे रामत परमान जुगा राम तज ही जाय प्रभुव नव निमेश परमानुग भरत कलप सर चंड भजति न मन तहि राम कह काल जास को दंड तब लगी कुशलन देव कहो सपने मन विश्राम जब लगी भजतन राम कहो शोकता शोक धाम तरी का नरि कथा दही बिन मोहन भाग मोह गए राम पद हो नृण अनुराग दिन स्वास भगत नहीं तहि बिनु द्रवही नाम राम कृपा बिनु सपने हु जीवन लह विश्राम अस विचारी मतिर तरीकर्क संशय सकल बजहुराम करुणा करुणाकर सुंदर सुखद भाव से भगवान्ख निधान करुणा भवन तरी ममता मधमा भजिय सदा सेव कहीं भी मलमति संत बेद पुराण विचार्य स्रमह जान की कंत तब छूट संसार दुख बिन गुरु हो ज्ञान ज्ञान की होय विराग बिनो गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगत बिनो राम चंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बाण ज्ञानवंत सो नर पतु बिन पूछ विषाण जरोष संपत सदन सुख सुहृद मात पितु भाई जनमुख हो राम पद कर सहस सहाय से साधु गुरु समुझ सिखे राम भगत थिर काय नरकाई को पैर बो तुलसी बिसर न राम सेवक की महिमा सबई कहावत राम के सब राम की आस राम कहिया भज तुलसी दास राम सो शरीरिरा याद सुदरि सुजान रुद्रदे तजि देह, देह बस वानर भे हनुमान जान राम सेवा सरस समुझ कर भय हनुमान पुर्षाते सेवक भये हरते ते हनुमान तुलसी रघुबर सेव कहीं खल जात मन रावण राजवण के दास ते का खर दूसन मालीच जो नीच जाहेंगे काल पन्न पाप जस अजस के धावी भाजन भूर संकट तुलसी दास को राम करेंगे दूर खेलत बालक ब्याल संग मेलत पाप हाथ तुलसी मात जो राखत सियर घ तुलसी दिन भल साहु कह भली चोर कहराती कह भलो माने राम राम महिमा तुलसी जाने सुनि समझे कृपा सिंधु रघुराज महगे मणिकंचन किए सौ थे जग जल नाज राम भजन की महिमा सेवाशील कर परिहरि प्रिय लोग चारि चहत मान यगम चनक चारि को ला चारि परिहरे चारि को दान चारि चखचाऊ राम प्रेम की प्राप्ति का सुगम हो पाए सूधे मन सूधे बचना सूधे सब तुलसी सूधी सकल विधे रघुबर प्रेम प्रसूति राम प्राप्ति में बाधक बेस विश बोलन मधुर मन कटु करम मलिन तुलसी रामन न पाइ भये विषय जलमीन वचन बेस तेज बनाई सो बिग रही परिणाम तुलसी मन तेज बनाई बनी बनाई राम